श्री श्रीरामकृष्णकथा द्वितयपरच्छेद श्रीरामकृष्ण्यामकु प्राणकृष्ण प्रभुना श्रीरामकृष्णन कलिकाता शुभागमन श्रीयुक्त प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय से श्यामुकुर स्थित दिन तले अभ्यर्थना प्रकोष्ठे सभक्त उपष्टस्तः सभक्त उपविश्य प्रसाद स्वीकृत अदय एप्रिलिमास सेवस भा दयाशीष्टादतम ख्रीष्टाब्दे मैत्र चैत्रमास एक दिवस अष्टीतरद्वादश बंगाब्दे शुक्ला चतुर्दशी इधलादनमता सैत् का महोदय तल्यामे निवसती श्री प्रभो इच्छा परम का महोदय गत्वा कृत्य गात् कमकुटीराख्य सदने श्री युक्त श्रीयुक्तकेशवस द्रष्टुम या प्राणकृष्ट अभ्यर्थना प्रकोष्ठे उपवेष्टस्त राम मनोमोहन केदार सुरेंद्र सुरेन्द्र गिरीद्र सुंद्रभ्रात्री राखा बलराम मटर्मशयाद सली भद्र तथान मिन्िताजा अंति की कि वदती शुश्रूष समत्सुका सी श्री प्रभुदीय जगदीद परम पर दृष्टि सर्वे विस्म विस्मती ऐश्वर्यवत नी काम कांचनोपे निकीर्षाया सर्वे ये कि दुखम भूयसासी संसारो विशालाख्याणा वर्त इव नौका सघुर्ण वर्ते सकित निपति चेत नास्तिकोपी निस्तारह नास्ति कृगाल कोटकदेक व्यपगमे दुर्निर्या नरह सामी दग्धा सकृत्त प्रवेशा दुर्नियामी दानं उपाय क उपाय साधुसंग प्राथना च श्रीरामकृष्ण उपाय साधुसंग प्राथना मृते रोग प्रशमन न जायते एकाह एक सत्सर्गो साधी न साधीया सातत्यन अपेक्षत ऋग्योगो निर्विराम वर्तन किंच भिस संसर्ग विनाजान न जायते भ्रमणम अपेक्षत तद्व काड़ी का नाड़ीतिवगम्य नाड़ी भक्त साधुसंग किपकार श्रीरामकृष्णुरागते तस्ति आकुतिमृते कि सिद्ध्य साधुसंगं कत ईश्वर प्राण व्याकुला क्या सदैव व्याकुलं तिष्ठति, रोगी लभेत। किंच यदी कर्म व्यार्भव चेन्म सद व्याक आग्यम लाप हाजाते सजनों यहालैयाकुन भाव्यदी कस्प्याल कर्मीपद रिमस्ती उच्यतेनस्तरे पृछति अद्पी कर्मी कर्मीपं रि जात अपर कशन उपायस्ति व्याकुतया प्राथना स यत स्वजन तस्म वक्त कीदेदर्शन दर्शन दातव्यमें कथम शिखा उजु ईश्वरो दयाम अहम तवदम दयामये कथम ब्रूयाम सूक्ष्म यदि सैत किश्चर्य पितर पुत्र लालयिष्य सान कथम दया सैत् तत् कर्तव्यमे अत सन्नीब प्राथनीय सविता सुनशन जाहि जहियाेत पृथ्विभ्या वर्षे दीये से किंच पुत्रो यदा धन याचते साम्रेढ़ तदंग्री युग्मे पता मुद्रे तदा दें दिन में तदाता सपरिछेदा संप्रेक्षद्रा प्रक्षिपति अपर एक उपकारो जायते सदसद्विचारस्तु सद ईश्वर अनित्यम, असन्नासन्गे मनस एव विचार आस्थेय किणा परंभाद प्राशनाय प्रसीतक सति तस्पक घातम कुरते प्रतिशी सहा महाशय प्रापे प्रवृत्ति कथम सैत श्रीरामकृष्ण विचिरचनात्मक तदीय जगत साधुरपी अकारिद्ट अकारिदति सा प्रद असदुद्दिदी सापीन अभुक्ति कर्मफलच प्रतिशी तदा पापकृतो नास्ति कृष्ण, पापकृत नस्माकुक्तिमकृष्ण्वर सेयमों यत पापे समाचरिते तत्ल प्राप्त मरीचे भक्षिते तत्क स्वाद किये से कर्त्रा प्राप्ते वसी नाकृत अतो मुमूर्षो तर विचिरोगावन तरुवयसीवूय से कालीमंदर भोगय बहूँ सुंदरी दारूण सी आर्द्रम दू तदा अंतर जलता तदातता नवधार्य काहे संपन्ने अपहतम वाव्जल पश्चाप्याा अप भ्यांच चुल्लि निर्वापयती अतः कामक्रोधलोभेतर्वस्मा सवधान भाव्यम दृश्यता हनुमता क्रोधन लंका दग्धा अंत अस्मत् सीता अशोक कानन मध्ये आस्ती तदा संचुब्ध संक्षुब्धचि अभवत यदि सीताया आपत पातो आपत्त भवदीत तदा प्रतिवेश कथम दुर्जन ससर्ज श्रीरामकृष्ण तस्ा तीला तन्मायां विद्या अविद्या अस्त तमीस्रा सोपयोगा तमस सत् आलोकमहिम अकाश जायते कामक्रोधलोभा मंद वस्तून सत्यम पर कथा महता निर्मी, निर्मी विजितेन्द्रि महां जितेन्द्रिण कि कर्म शक्येत ईश्वरलाभों तत्कृपया कर्म शक्य पुनर्पत पर दीया लीला काम प्रभवा अपेक्षिताह एकस्य लघु प्रशासन मंडल प्रजा अत्य दुर्दमनी संदा गोलोक चतुर्धुरी प्रेषिता तस्ना प्रजा वेपन्ते स्म कठोर शासन सर्व आवश्यकम सीता अवदत राम अयोध्या हरमयी चेद्वर सैन बहुन पशा भग्ना पुराण रामोवादी सीते सर्वे गृह रमणीयाचेत निर्माण्रमिका किंकु साईवरेण उत्तम वृक्षा विषवृक्षा पुनः कुल तिणी चापी पशुषु मन्दा सर्व एव सी सादूल केसरी सर्पाह सर्वे सी संसारे ईश्वरलाभोम मुक्तिर्भव्य प्रतिशी महाशय संसारथित कम भगवदुपलजातेमकृष्ण अवश्य जायते पर वदम साधुसंगमें तथा सदा प्राथना क्या क्रंदनं मनो तदग्रत क्रंद कर्तव्य मनोमलोपलुप्त मनो हि मृदुपलिप्प्ता आयसी शुचीव ईश्वर अयस्का मृदप्रृति अयस्कागो न घटते रोद सुची मृत्ति सुची उपलाभ्य शुचिमृत्ति कामक्रोधलोभ काम पापमती विषयबुद्धय मृदपनोदे सत्य शुचि आकषेद यमि ईश्वर साक्षात्कारो भविष्य चित्तशुद्ध सत्या तन्लाभो जायते ज्वरो जाता शरीर सरसे कई नाइन औषधेन किं सैत संसारे कथम न स सा सत्संगति सरोदनम प्राथना अंतरा अंतरा अतरा निर्जनवास किंचिदावेष्टीना चरणसरिज सरिज शिशुता शिशुतरु गोजे ग्रह्यते प्रतिशे ये संसारस्था किसा सैरामकृष्ण सर्व मुक्तिर्भव्य गुरुपदेश वर्तित वक्रर्गेण व्रजत प्रत्यावृत्ति क्लेसक्य मुक्ति सैद्वा अस्म भविष्य न भेत कि बहूना जन्मना मुक्ति जनकादीना संसारे कारी कर्म कारी ईश्वर स्थिरसी कृत्ता कर्म क्रीयते स्म नर्तकी यथा नर्तक यहातना नृत्य किंच पश्चिमेशीयाध्र कं नावोकिता शिसी कृतुंभा हसन्त आल आलपन्त या प्रतिशी गुरुपदेश गुरु कथ लीरामकृष्ण सोपी जनो गुरुर्भव नर्ति वीरवरदारू स्वयं प्लवत प्रयाति बहुजीवा अपि आरुह्य गन्तुं शक्नुवन्ति अधीणः काष्ठसमारोहणे कृते काष्ठमयी मज्जति आरोही अपि मज्जति अत ईश्वरः प्रतियुगं लोकशिक्षायै स्वयं गुरुरूपेण अवतरति सच्चिदानन्दः एव गुरुः किं ज्ञानम् आख्यायते अहं च कः ईश्वर एव कर्ता अन्ये सर्वे अकर्तारः एतद् ज्ञानं अहम अकर्ता तत्कंत्र अत वच्स्व यी अहम यंत्र गृहणी अहम गृहम अहम जानम तम अभियत्री यहां चालयस तथा चलामी यहाँ कार्यसी तथा कौमी यहां वाचयसि तथा वच् ना ना